महाभारत आश्रम वार्षिक पर्व द्वांशोध्याय माता के लिए पांडवों की चिंता युधिष्ठिर की वन में जाने की इच्छा सहदेव और द्रौपदी का साथ जाने का उत्साह तथा रनिवास और सेना सहित युधिष्ठिर का वन को प्रस्थान वे वै वाच एवं ते पुरुषव्याघ्र पांडवा मातृनंदना स्मरन तो मातरम वीरा बभूवर्भृत दुखिता वे सम्पाण जी कहते हैं जन्मेजय अपनी माता को आनंद प्रदान करने वाले वे पुरुष सिंह वीर पांडव इस प्रकार माता की याद करते हुए अत्यंत दुखी हो गए थे ये राज कार्य सुकुराब्द्यासक्ता नित्य सोभव ते राजकारिया तदा नाशु सर्वतःपुर प्रविष्टा इव शोकेभिनदन तक किंचन संभास्य माणा ते न किंचन प्रत्यपूजय जो पहले प्रतिदिन राजकीय कार्यों में निरंतर आसक्त रहते थे वे ही उन दिनों नगर में कहीं कोई राजकाज नहीं करते थे मानो उनके हृदय में शोक ने घर बना लिया था वे किसी भी वस्तु को पाकर प्रसन्न नहीं होते थे किसी की बातचीत करने पर भी वे उस बात की ओर न तो ध्यान देते और न उनकी सराहना करते थे विज्ञान आम नज्ञा युवा भवन समुद्र के समान गां्भीर्यशाली दुर्धर्ष वीर पांडव उन दिनों शोक से शुद्धुद्ध खो जाने के कारण अचेत हो गए थे अचिंत ततस्ते पाण्डुनंदना कथम लो वृद्ध मिश्रम वह त्यते तदनंतर एक दिन पांडव अपनी माता के लिए इस प्रकार चिंता करने लगे हाय मेरी माता कुंती अत्यंत दुबली हो गई होंगी वे उन बूढ़े पति पत्नी गांधारी और धिताष्ट्र की सेवा कैसे निभाती होंगी कथम ची पालो हतपुत्रो निराश्र पत्न सह बो बने स्वापदे शिकारी जंतुओं से भरे हुए उस जंगल में आश्रहीन एवं पुत्र रहित राजा धिताष्ट्र अपनी पत्नी के साथ अकेले कैसे रहते होंगे साच देवी महाभागा गांधारी हित बधवा बति मंधम कथम वृद्धम अन्वे ते विजन जिनके बंधु बांधव मारे गए हैं वे महाभागा गांधारी देवी उस निर्जन वन में अपने अंधे और बूढ़े पति का अनुसरण कैसे करती होंगे एवं तम कथित अभवत्दा गमरे चाभवद्दु धृतराश दीक्षया इस प्रकार बात करते करते उनके मन में बड़ी उत्कंठा हो गई और उन्होंने धृतराष्ट्र के दर्शन की इच्छा से वन में जाने का विचार कर लिया सहदेव अस्तु अब्रवीत अहो में दृष्टम हृदय गमन प्रति उस सहदेव ने राजा युधि को प्रणाम करके कहा भैया मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपका हृदय तपोवन में जाने के लिए उत्सुक है यह बड़े हर्ष की बात है नहीं ताम गौरवेणा वक्त मंजसा घमनम प्रति राजेंद्र तदिधम समुपस्थित राजेंद्र मैं आपके गौरव का ख्याल करके संकोचवश वहां जाने की बात स्पष्ट रूप से कह नहीं पाता था आज सौभाग्यवश अपने आप हो गया मे लगी हुई माता कुति का दर्शन कुङ्गा उर के बाल जटारूप मे प्रमटो हो गे होगे वे तपस्वी बूढी माता कुश और काश के आसनो सह कारण छत विक्षत हो रही होंगे। प्रसाद हर्म्य समृद्धाम अत्यंत सुख भागिनी कदा तो जनिम शांताम द्रक्षा दुखिताम जो महलों और अट्टालिकाओं में पल कर बढ़ी हुई हैं अत्यंत सुख की भागनी रही हैं। वे ही माता कुंती अब थक कर अत्यंत दुख उठाती होंगी मुझे कब उनके दर्शन होंगे अनखल मृत्याम गो भरतर्षभ कुराज सुता बसत्य सुखिता बने भरश्रेष्ठ मनुष्यों की गतियाँ निश्चय ही अनित्य होती है जिनमें पढ़कर राजकुमारी कुंती सुखों से वंचित हो वन में निवास करती है सह देव बच द्रौपदी जोषिता वरा वाच देवी राजानम अभिपूज्याभिन्य चहदेव की बात सुनकर नारियों में श्रेष्ठ महारानी द्रौपदी राजा का सत्कार करके उन्हें प्रसन्न करती हुई बोली कदा द्रक्षा ताम देवी जीवति सा वृथा जीवंत्याृदय प्रीतिर्भविष्य जनाधि नरेश्वर मैं अपनी सास कुंती देवी का दर्शन करूँगी क्या अब तक क्याीत होगी यदि वे हों तो आज उनका दर्शन पाकर मुझे असीम प्रसन्ता होगी एतां बनह योधम् अस्मान् राजेन्द्र श्रेयसा यो जिष्यशि राजेन्द्र आपी बुद्धि सदा ऐसी हि बिरे आपका मन धर्म मे हि रमता रहे। आज आप हम लोगों को माता कुंती का दर्शन कराकर परम कल्याण की भागिनी बनाएंगे अग्रपादअितम चेम विधिराजन बधूजनम कांक्षत दर्शनम कुंत्यांधार्य स्वुर च राजन आपको विदित हो कि अंतपुर की सभी बहुएं वन में जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए खड़ी हैं वे सब की सब कुंती गांधारी तथा ससुर जी के दर्शन करना चाहती हैं इतुक्त स निपुदेविया द्रौपद्या भरतर्षभ सेनाध्यक्षा समना सर्वान्ित उच भरतभूषण द्रौपदी देवी के ऐसा कहने पर राजा युधिष्ठि ने समस्त सेनापतियों को बुलाकर कहा निर्यात यत्मे सेना प्रभुत रथकुंजरा एवन तुम लोग बहुत से रथ और हाथी घोड़ों से सेना को कूछ करने की आज्ञा दो मैं वनवासी महाराज धृतराष्ट्र को दर्शन करने के लिए चलूँगा विविधा सज्जी क्रियता सहसके बाद राजा ने रनिवास के अध्यक्षों को आज्ञा दी तुम सब लोग हमारे लिए भाति-भाति के वाहन और पालकियों को हजारों की संख्या में तैयार करो सकटापणवेशाश्च कोशिल्पिनय कोशपालश्च कुरुक्षेत्राश्रम प्रति आवश्यक सामानों से लदे हुए छकड़े बाजार दुकानें खजाना कारीगर और कोषाध्यक्ष ये सब कुरु क्षेत्र के आश्रम की ओर रवाना हो जाए यश्चिन दृष्टमिक्षति पार्थिव अनामृत शुभित सहम चाहतु सुरक्षित नगरवासियों में से जो कोई भी महाराज का दर्शन करना चाहता हो उसे बेरोक टोक सुविधापूर्वक सुरक्षित रूप से चलने दिया जाए सुदा पौरोगवास्व महानस विविध भक्ष भोज्यम च शकटेुह्यता मम पाकशाला के अध्यक्ष और रसोए भोजन बनाने के सब सामानों तथा भाति-भाति के भक्ष भोज्य पदार्थों को मेरे छकड़ों पर लाद कर ले चले प्रयाणम घूष्यता सोभूता महाचि क्रियताम पथिचाप्यद वेशमान विधानगर में यह घोषणा करा दी जाए कि कल सवेरे यात्रा की जाएगी इसीलिए चलने वालों को विलंब नहीं करना चाहिए मार्ग में हम लोगों के ठहरने के लिए आज ही कई तरह के डेरे तैयार कर दिए जाए एवं आज्ञाप्य राजा समृ भीष पांडव सोभूते निर्यहुराज शस्त्री वृद्ध पुरस्त राजन इस प्रकार आज्ञा देकर सबेरा होते ही अपने भाई पांडवों से राजा युधिटी ने स्त्री और बूढ़ों को आगे करके नगर से प्रस्थान किया साहिर्दिवसान एवं जनऊं परिपालसनृपति पंच तथो गति बाहर जाकर पूर्वासी मनुष्यों की प्रतीक्षा करते हुए वे पाँच दिनों तक एक ही स्थान पर टिके रहे फिर सबको साथ लेकर वन में गए इत श्री महाभारत आश्रम वासिकवड़ी आश्रमवास परवड़ी, आश्रम वास परवड़ी युधिष्ठिर यात्रायाम द्वांशोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आश्रम पर्व के अंतर्गत आश्रमवास पर्व में युधिष्ठिर की वन को यात्रा विषयक बाईसवाँ अध्याय पूरा हुआ